गीता तत्व चिंतन योग की परिभाषा योग कर्म कौशल इसी को भगवान ने कर्मों में कौशल कहा योग कहा यह योग कर्म करने की कुशलता है श्री रामकृष्ण देव इसे समझाते हुए कहते हैं जैसे कटहल काटने की कुशलता इसमें है कि इस, उसका दूध हाथों में न चिपके अथवा जैसे शहद के छत्ते से शहद निकालने की कुशलता इसमें है कि हमें मधुमक्खियां न काट खाएं वैसे ही कर्म करने की कुशलता इसमें है कि हमें वह बाध न पाए कर्म में स्वाभाविक रूप से बंधन होता है अतः हम कर्म ऐसा करें कि उसका बंधन हमें न लग पाए यही कर्मों में कौशल है और इसी को भगवान योग कहते हैं काजल की कोठरी में जाकर बिना दाग के लौट आना जैसे कुशलता का द्योतक है उसी प्रकार कर्म करते हुए भी उसके बंधन से अछूते रहना एक बहुत बड़ी कुशलता है जो योग से सजता है इस योग को प्राप्त करने का निर्देश श्री भगवान देते हैं योग की दो परिभाषाएं परस्पर पूरक एक प्रश्न उठा जहां योग की दो परिभाषाएं दी गई पहली में कहा कि योग बुद्धि का समत्व है और दूसरी में योग कर्मों में कौशल को बताया क्या ये दोनों अलग अलग परिभाषाएं नहीं हैं और क्या इनसे भ्रम पैदा नहीं होगा नहीं यद्यपि दोनों परिभाषाएं भिन्न भिन भिन्न प्रतीत होती हैं पर वस्तुतः एक ही बात अलग अलग ढंग धं से ढंग से कही गई है समत्व बुद्धि ही कर्म करने का कौशल है और कर्मों में कौशल द्वंद्वों में बुद्धि के सम रहने से ही प्राप्त होता है पूछा जा सकता है कि सुकृत और दुष्कृत से ऊपर उठने के लिए यह द्रामीणी प्राणायाम क्यों किया जाए कि कर्म करो और बुद्धि योग का आश्रय लो कर्म का ही क्यों न त्याग कर दें जिससे सुकृत दुष्कृत कुछ भी उत्पन्न नहीं होंगे उत्तर में कहा जाता है कि कर्म तो मार्ग है जिस पर ये लक्ष्य तक पहुँचने के लिए चलना ही पड़ता है यदि हम कर्म ही छोड़ दें तो बीच में रुक जाएंगे और लक्ष्य पर कभी पहुँच नहीं सकेंगे अतः पथ पर चलना अनिवार्य है रास्ते की बाधाओं को दूर करने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ता है जिसकी चर्चा हमने अभी की वह लक्ष्य क्या है जहां हम पहुंचना चाहते हैं इसका उत्तर श्री भगवान अगले श्लोक में देते हैं